श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कलि धर्म का निरूपण मुनियों ने कहा महामते हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताएं इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं व्यास जी बोले मनीवरों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है वह मनुष्य को जिस प्रकार होती है वह सब क्रमशः बताता हूं ध्यान देकर सुनो ब्राह्मणों यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है Is जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व में भी विवेक विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन में भगवान वासुदेव में उसकी भक्ति नहीं होती अतः ब्राह्मणों श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन वाणी और क्रिया द्वारा तद चित्त से भक्ति होती है उससे यज्ञ में उसका मन लगता है फिर वह एकाग्र चित्त होकर अग्नि की उपासना करता है अग्नदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है तब से वह निरंतर सूर्यदेव की आराधना करने लगता है भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है फिर वह बड़े यत्न के साथ विधिवत महादेव जी की पूजा करता है जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है तब वांसदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है मुनियों ने पूछा महामुने संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते इसका कारण बताइए व्यास जी बोले मुनिवरों इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं एक असुर और दूसरा दैवो पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है ब्राह्मणों वे श्री हरि को ना पाकर नीचे गति में जाते हैं भगवान की माया बड़ी गूढ़ है देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है जिन्होंने मन को वश में नहीं किया ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है मुनियों ने कहा महर्षि अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है उसका वर्णन कीजिए व्यास जी बोले मुनिवरों कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो सतयुग त्रेता द्वापर और कलि ये चार युग हैं जो देवताओं के 12000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं सृष्टि के आरंभ में सत्य युग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है ब्रह्मा जी प्रथम कृत युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं मुनियों ने कहा भगवन कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जिसमें चार चरणों वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं व्यास जी बोले निष्पाप मुनियों तुम जो मुझसे कलि का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है तथापि मैं संक्षेप में बतलाता हूं सुनो कलयुग में मनुष्य की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होगी सामवेद ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्त न होगा कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा शिष्य गुरु के अधी नहीं रहेंगे पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे अगनी होत्र का नियम उठ जाएगा कोई किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन हुआ हो जो बलवान होगा वही कलुग में सबका स्वामी होगा। सभी वणों के लोग कन्या बेचकर जीवन द्रवाह करेंगे ब्राह्मणों कल्युग में जिस किसी का भी जो बचंद होगा वह शास्त्र ही माना जाएगा। कलियुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा कलियुग में थोड़े से ही धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा स्वर्ण मणि और रत्न कि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा जो जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी उससे दान पुण्य याद न होंगे बुद्ध द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी उसके द्वारा आत्म चिंतन न होगा सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा उससे धर्म का अनुष्ठान न होगा कलयुग स्त्रियां होंगी हाव भाव में ही उनकी रहेगी अन्याय से करने वाले मनुष्यों में ही उनकी आसक्ति होगी सो हृदयों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक-एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे ब्राह्मणों कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्ट और छुधा के भय से व्याकुल रहेगी सबके नेत्र आखाश की ओ़ लगे रहेंगे, वर्षा नौ होने से दुखी मनुस्थित तपस्वी जनों की भात, मूल भल और पत््यक खाकर रहेंगे और कितनी ही आत्म घात कर लेंगे। कली में सडा अखाल ही पड़ता रहेगा सब लोग सड़ा असमर्थ हो प्लेस भोगेंगे। कभी किनी मानमों को थोड़ा शुक् भी मिल जाएगा, सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे अग्निहोत्र देवपूजा अतिथि सत्कार श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी अधिक खाने वाली बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगे अपना ही पेट पालेंगे क्रोध में भरी रहेंगे देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगे और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगे इतना ही नहीं वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यवहार करेंगी ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे गृहस्थ पुरुष na to havan karenge aur na satpatra ko uchit daan hi denge vanatasta ashram mein rehne wale log ban ke kandmool aad se na karke gramin aahar ka sangrah karenge aur sanyasi bhi mitra aad isne bandhan mein badhe rahenge kaliyug aane par raja log praja ki raksha nahi karenge apitu kar lene ke bahane praja ke dhan ka apaharan karne wale honge उस समय जिस-जिस के पास हाथी घोड़े और रथ होंगे वही-वही राजा होगा और जो-जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे वैसे लोग किसी बारिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र से रहेंगे शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे